न मुकुर सुधार भरण हो रघोबर विमल यश जो दायक फल चारुष्यावर रामचंद्र जय पवन सुख हनुमान की जय भो भै सब संतन की जय दुआ एक सौ तो पैंसठ के बाद एक सौ पैंसठ ताते मैं तो ही बर राजा, तो राजा।, तो राजा। कहे कथा तब परमय का जा छठे श्रवण यह परत कहानी यह परत कहानी नास सत्यम बानी येयवा दुजषाप नासनु भानुतापा मान उपायन धन तव नाही जो हरिहर कोई मन मही सत्यनाथ पद गहिन पभा दुज गुरु को पह को, को राखा कही गुरु जग को न चलब हम कही तुम्हारे को नास नहीं सोच हमारे पी कहीं डर डर पत मन मोरा प्रभु प्रभुमयी देवशापय तिघोरा दे दे ही भी प्रबस कवन विदी कहो कृपा कर सो तुम तज दीन दयाल निजी ही न देखो को श्यागर रामचंद्र की जय पवनसुत हनुमान की सब संतन की जय <स्थाँगा> अभी स्मरण करें वन में तो कपट और राजा प्रताप भान की बात हो रही है रात्रि में प्रताप भान तो रात्र में घर लौट नहीं पाया तो वहीं तो रुका और फिर उसके कपटमुनि के कुछ तो चक्र में पड़ करके प्रतापघान उसे तक वरदान मांगता है और उस वरदान के उत्तर में कपट में से कहता है कि देखो तुम्हारा नाश तो किसी काल में नहीं होगा जैसा तुम कहते हो ऐसा ही होगा लेकिन बस उसमें एक कारण ये है कि विप्र लोग तुम्हारे विरोधी न हो वो तुम्हें शाप न दे दें नहीं तो फिर तुम बच नहीं सकते और दूसरी बात यह कि जो बात हमारी तुम्हारी यहां हुई है ये किसी को पता नहीं चले ये गुप्त रखें तो फिर तुम्हारा विनाश कभी होगा नहीं ये उसने समझाया उसको वैसे तो प्रताप भान पी लगा कि बात ठीक ही कह रहा है ये लेकिन उसके इस बात के पीछे अपनी ही योजना थी कि जिसके अनुसार उसको प्रताप भान को फंसा करके फिर विपरों के द्वारा ही साथ दिया जाए उसकी योजना बना करके चला था तब ये कहता है कि ताते मैं तो बरज राजा कहते हैं हे राजा मैं तुमको इसीलिए रोकता हूँ वर्जनामन रोकना मैं तुमको इसीलिए रोकता हूँ कि कहे कथा तब पर जा अगर ये बात किसी को मालूम हो गई कि तुम इस प्रकाश रास्ते में भूल करके वन में आ गए और फिर तुम फिर मुझसे मिले तो ये तो सब बातें गुप्त रखने की हैं अगर बता दोगे तो काम बिगड़ जायेगा इसलिए इसको छिपा करके रखना छठे श्रवण पर यह परत कहानी छठे कान में बात मैंने दो लोग तो है चार कान हो गए उसके बाद में किसी और तीसरे व्यक्ति को सुनने में ना आवे नाश तुम्हारे सत्यम अम्बानी तो बिल्कुल सही कहता हूँ तब तुम्हारा नाश हो जाएगा उससे भी यह प्रगटे अथवा मैंने इस बात का जो हमारा तुम्हारा मिलन हुआ इस बात का प्रकट हो जाने से अथवा विक्रो के शाप से बस यही तुम्हारे दो विनाश के कारण है नाश तो सुन भानु प्रतापा बस इन्ही दो में से कोई घटना घट गट तो उससे तुम्हारा नाश हो जाएगा न तुम्हारा नाश कभी भी होने वाला नहीं सौकल्प तक भी नहीं होगा तुम सदा इसी प्रकार से अखंड राज्य तुम्हारा इसी प्रकार से बना रहेगा आन उपाय निधन अब तब न कोई दूसरा उपाय ऐसा नहीं है जिससे कि तुम मरो मारे जाओ उसके निधन मन मरने का कारण कोई तुम्हारा दूसरा नहीं होगा जो हरिहर को पी मन माही चाहे हरिहर भगवान विष्णु भगवान शंकर जी ये भले ही क्रोध करें तो भी तुम्हारा विनाश नहीं कर सकते मैंने और किसी के विनाश तो का कोई हो ही नहीं सकता जैसे मैंने विनाश के कारण ये परम देवता जो है ये भी तुम्हारा विनाश नहीं कर सकते जब उसने इस प्रकार से कहा तो इसको भी बात समझ में आई प्रताप भान को उसने कहा कि आप बिल्कुल सही बात कहते हो यही तो संसार में प्रसिद्ध ऐसा ही प्रसिद्ध भी है सप्तनाथ पद गही नाखा राजा ने उसके चरणों में फिर किया और कहा आप बिल्कुल सही बात कहते हैं ये तो ऐसा है ही की बात यही है कि द्वज गुरु को कहो को राखा अगर विप्र लोग क्रोध करें या गुरु ही नाराज हो जाए तो फिर बताओ उसकी रक्षा कौन कर सकता है माने उसके विनाश के दो कारण तो सारे संसारम प्रसिद्ध है विप्रों का क्रोध अथवा गुरु का क्रोध ये दोनों विरोधी हो गए तो बसते नहीं राखे गुरु जो कोप विधाता कहते हैं विधाता ब्रह्मा भी अगर जो है क्रोधित हो तो उसकी रक्षा तो गुरु कर लेगा गुरु से अगर गुरु गुरु विरोध में नहीं है तो वो ब्रह्मा से भी बचा सकता रक्षा कर सकता है और गुरु विरोध नहीं कोई जगत लेकिन अगर कोई गुरु का ही विरोध करे तो फिर संसार में कोई बचाने वाला नहीं है मैंने गुरु का विरोध करने से परमात्मा भी नहीं बचा सकता परमात्मा से परमात्मा या उसका प्रारब्ध या ब्रह्मा ये अगर क्रोध करें तो गुरु बचा सकता है अब उत्तर कांड में जो कहानी है वो शंकर उसकी जो है वो हो शंकर जी और वो हो शूद्र जो तपस्या कर रहा था वो हो उज्जैन में तो शंकर जी ने तो क्रोध किया औसाद दे दिया उसको लेकिन गुरु ने उसको बचा लिया गुरु उसके अनुकूल था उसने शंकर जी से प्रार्थना की और उसे छबा दिया उसको तो ये गुरु तो किस प्रकार से जो भगवान भी नाराज़ हों तो गुरु उसे बचा सकता है लेकिन गुरु नाराज हो तो फिर बचाने वाला भगवान नहीं है ये कहने जो न चला हम कहे तुम्हारे अगर हम तुम्हारे बताए हुए अनुसार मार्ग पर नहीं चलते तो हो नाश नहीं सोचा हमारे तो हमारा नाश हो जाएगा तो हमें कोई सोच की बात नहीं मैंने इसके मन फिर हमारी गलती है तो अब उसको किसी का दोष देना है ऐसा हम समझ लेंगे एक ही डर डर पतमन कहा कि बस एक ही डर से मेरा डर खास है वो की प्रभु मई देव शाहपति घोरा जैसा कि कहा कि विपरों का साप बड़ा कठिन होता है उसी का डर हमें है कि वो हमको साप न दें, उससे हमारी रक्षा बनी रहे तो राजा ने ये कहा कि हम ये हमारी तुम्हारी जो बात है वो किसी तीसरे से नहीं कहेंगे वो तो हमारे बस की बात है नहीं कहेंगे हम किसी से और आपका विरोध भी इस प्रकार से नहीं होगा लेकिन ये बात जो है कि विप्र दे, दे दें तो उससे बचत कैसे हो वो तो किसी बात पर छोटी बड़ी बात पे कहीं किसी कारण से नाराज हो सकते हैं और साप दे सकते हैं तो उनसे बचने का कोई उपाय बताओ तो हों ही भी वस कवन विधि कहो कृपा कर सो कि विप्रलोक बस में कैसे हो तो कृपा करके आप हमको बताइए कि इनको अपने बस में रखने का ये हमारे अनुकूल बने रहे हमें शाप न दें इसका उपाय में बताइए तुम दयाल हेतु न देखो को तुम ही हमारे सबसे बड़े हेतु हो तुमसे बड़ा हितकारी हमें कोई नहीं दिखाई देता और, और दिनों पर दया करने वाले आप हो तो हमारी भी दिनता को देख करके हम हमारे ऊपर भी दया करो ऐसे करके उनसे दया की भिक्षा मांगने लगा और उसकी स्तुति करने लगा इस प्रकार से उस कपटमुनि की तो आप कपटमुनि उसको योजना बताता है कि देखो ये विप्र लोग कैसे बस में होंगे उनका क्या उपाय करना चाहिए आगे देखिए सुनन पर विविध जतन जगमाही कष्ट साध्य पुनः हो नही आह एक सुगम उपायी कहाँ परंतु एक कठिनाई मम याधीन जुतन फसोई।, फसोई मोर जाब तब नगर न होई आज लगे लगेयरुजब जबते भय के ग्रह ग्राम गयन जाऊ तब हो ही अकाजू बना आय अस मंजस आजू सुन महीस बोले मृदुबानी नाथ निगम अस नीति बखानी बड़े स्नेह लघुन पर करही ने गिर निज शिशातृन धर जलदगा मऊल बेनू संतत धरणि धरत सिरधेनु अस कही गहे नरेश पद स्वामी हो कृपालो मोहिला दुख सही प्रभु सज्जन दीन दयालिया तो की जय पवन सुत हनुमान की जय भाई संतन की जय सुन विविध जतन जग मही कपटबुन फिर बोला कि वैसे तो विप्रों को में करने के लिए बहुत से उपाय हैं लेकिन कष्ट साध्यपन हो कि ना ही तो उसमें दो बाधाएं हैं एक तो वो बड़े मुश्किल में विप्र लोग बस में होते हैं कष्ट साध्य है यज्ञ आदि कराओ उनसे तब कहीं वो बस में हो और फिर दूसरे जो है हों की ना ही फिर वहां संदेह भी है कि हो भी सकते हैं विप्र बस में न भी हो दोनों समस्याएं हो सकती है लेकिन एक निश्चित तो उपाय है और सरल उपाय भी है वो बताता है कि आति सुगम उपाय एक सुगम उपाय है उपाय का मैंने एक निश्चित उपाय है और वो सरल भी है बढ़िया आसानी से हो सकता है लेकिन कहाँ परंतु तो एक कठिनाई लेकिन वहां पर भी एक कठिनता है अब ये बताना ये चाहता है कि तुम इस प्रकार से विप्रो को आगे भोजन के लिए उनको बुलाओ और भोजन हम बनावे जाकर के और फिर बना करके खिलाया जाए तब वो विप्रवश में हो तो वो कहता है कि ये सब उसमें एक कठिनाई ये है कि जब मैं जाऊँ वहाँ और तुम्हारी सहायता करूँ तभी हो सकता है ये युक्ति उसने कहा की मम आधीन सोई वो युक्ति मेरे अधीन है मेरे अधीन के मैंने जब मैं करूँ तभी होगा तुम्हारे करने से होगा नहीं वो हो। और मोर जाव तब नगर न होई और मैं तुम्हारे नगर में जा नहीं सकता इसलिए वही बस यही बाधा बीच में कठिनाई पड़ती है नहीं तो फिर ये विपरों को भोजन में बुलाया जाए उनको भोजन खिलाया जाए जा। तो बस वो जहा जहाँ जो जो भोजन कर जाएंगे तुम्हारे यहाँ वो सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ये आगे बताता है लेकिन हम भोजन जाकर के हम बनाए तब ये बात होगी ऐसा नहीं किसी से बना के खिलवा दो तो हो जाए अब ये सब उसके कपट की बातें है जितनी हैं, वो अपनी इस प्रकार से बोल रहा है तो कहते आज लगे अरु जबते भय काहू के ग्रह गाम गये जबते पैदा हुआ हूँ सृष्टि जब से शुरू हुई तब से मैं पैदा हुआ आज तक इतनी लाखों वर्ष का जीवन हो गया लेकिन कहीं किसी के न गांव गया न किसी के घर गया आज तक कभी गए ही नहीं तो जो नजाब तब हो ही अकाजू, अगर मैं तुम्हारे घर नहीं जाता और उसकी व्यवस्था भोजन की व्यवस्था इन विपरों के लिए नहीं करता तो ये काम बनने वाला है नहीं और बना आए असमंजस आजू इसलिए असमंजस की बात बने असमंजस में न जाए तो तुम्हारा इतना ही होता तुम्हारा कल्याण नहीं होता अगर हम जाते हैं तो हमारी इतने दिन का साधना इस प्रकार चली आ रही प्रतिज्ञा कि मैं बन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा वो बात करती है तो इस प्रकार से असमंजस की बात है दो में से एक जो हम नहीं करते उसी में दोष आता है इसलिए असमंजस माना दो बातों में से एक बात भी न करते बने तो असमंजस हो जाता है तो वो कहता है कि दो बातें हैं ये तो हम जाए या न जाएं न तो फिर प्रतिज्ञा रहती है चले जाते हैं तो तुम्हारा काम बन जाता है लेकिन अब वो दोनों काम तो एक साथ हो नहीं सकते तो ये असमंजस की बात है तो सुने मही से बोले उम्र तब राजा ने बड़ी विनम्रता से उसके बारे प्रार्थना करने लगा कि आप अभी तक कहीं किसी के घर में गए हो तो न गए हो लेकिन अब हमारे घर जरूर चलो और हमारा ये काम पूरा करा लिया हमारी रक्षा जैसे हो जाए नाथ निगम असनीति बखानी कहा कि वेदों में भी ये नीति बताई गई है क्या नीति कही गई, गई है वो नीति बताता है उसके प्रताप भान उसको समझाता है कहते बड़े स्नेह लघुन पर के बड़े लोग जो है छोटे के ऊपर स्नेह रखते हैं ये नियम है बड़े स्नेह लघुन पर करही बड़े लोग छोटों के ऊपर स्नेह रखते हैं <गे> जैसे उदाहरण बताते हैं प्रकृति में कई उदाहरण बता दिए जैसे गिरनी जो शरिंद्र सदा तरध रही जैसे इतने विशाल पर्वत हैं लेकिन पर्वतों के ऊपर भी घास फूस जमी आती है तो वो पर्वत अपने सिर के ऊपर भी घास फूस जम रही तो जमने देता है <गे> वो ये नहीं कितना महान है पर्वत तो फिर अपने सिर के ऊपर घास फूस टिकने दे ऐसा नहीं है तो ये मैंने उनको वो छोटी घास फूस छोटी चीज है उनको अभी अपने सिर पर रख करके उनको आदर देता है और जलदी अगाध मौल थेनु और समुद्र भी कितना विशाल है और कितना आगाद है लेकिन तो भी उसके सिर ऊपर ऊपर है तो उसको भी वो सहन करता है उसका भी ये करना उसकी उदारता है कृपा है उसकी और संत धरण धरत सिर श्री रेणु और पृथ्वी के ऊपर रेणु मान धूल इतनी छाई हुई पृथ्वी के ऊपर तो पृथ्वी उस धूल को भी सहन करती तो इस प्रकार से दिखा दिया कि ये सब पृथ्वी भी महान समुद्र भी महान पर्वत भी महान लेकिन ये सब जो है लघु जो उनसे छोटे हैं उनको भी शरण देते हैं अपने यहां रखते हैं उनका जो त्याग नहीं करते ये दिखा दिया उनकी ऊपर कृपा के तो ऐसे कही कहे गहे नरे सपद स्वामी हो कृपाल ऐसे कह करके उसने कपट के चरण पकड़ लिए और उससे प्रार्थना करने लगा कि आप हमारी ऊपर कृपा करिए अगर जिस प्रकार से ये कार्य बने वो कार्य आप करिए मोहि लाग दुख सहिए प्रभु हमारे लिए आप इतना कष्ट उठाइए कि नगर तक चले आप और वहाँ पर ये इस प्रकार से हमारा कार्य कर दें आप तो बड़े सज्जन हैं आप तो दीनों को प्रदया करने वाले हैं आप बहुत महान हैं आप हमारे ऊपर सकार नहीं करेंगे तो कौन करेगा इस प्रकार से जो है वो उसे प्रार्थना करने लगा अब आगे देखो क्या कहते होता है कि जान पही आपने आधीना बोला तापस कपट प्रवीणा सत्य कहूँ भूपत सुनिता तो जग नाइन दुर्लभ कस मोह अवश काज मैं करी हूँ तोरा मन तन बचन भगत तय मोरा जोग जुगत तप मंत्र प्रभाव फल जब भुराऊ जौ न नरेश मई करऊ रसोई तुम पर सहु मुही जान न कोई अन्न सु जुई भोजन करई सुई सुई तब आयसुअुसई न तिके गृह जेवंजो तव बस होनसोऊ जायउ पा चहुन पयू संबत भर संकल्प करेहू करे नित नूतन दुज साहस सत धरेऊ सहित पर... बरेऊ सहित परिवार मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन करब ज्यूनारिया रामचंद्र की जय चवन सुत हनुमान की जय गुरु भाई सब संतन की जय जान पै अपने अधीना अब जब उसने कपट मुन्ने देखा कि प्रताप धन बिल्कुल हमारे अधीन में हो गया जैसा मैं कहूंगा उसी प्रकार से करेगा तो बोला तापस कपट प्रवीणा तो वो तपस्वी कपट में प्रवीण कपट करने में बड़ा होशियार मैंने कपटी मुनी वो इस प्रकार से बोला की सत्य कहो भूपति सुन तो ही कि हे राजा मैं बिल्कुल सही बात कहता हूँ तुमसे कि जग नाहन दुर्लभ कसमो ही के मेरे लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है मैं तब का तपस्या के बल पर सब कुछ कर सकता हूँ तो अपनी महिमा को बताये और कहा अवश्य काज में करी हूँ तो रा, तुम्हारा काम हम पूरा करेंगे तुम्हारे नगर में जाना होगा तुम्हारे घर जाना होगा तो वो भी मैं जाऊँगा और वो सब काम तुम्हारा मैं पूरा करूंगा कर और मन तन बचन भगत कारण ये है की तुम मेरे मन बाणी कर्म से सब प्रकार से भक्त हो उसके अधिन से प्रेम रखने वाले हो इसलिए तुम्हारा हित करने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार तो हूँ कथा जोग जुगत मंत्र प्रभाव ये जो है चार बातें है गिनाई का फले तब जब करिए दुराहू इन चारों को छिपा के रखना पड़ता है जब छिपाओ तभी फलदाई होते हैं एक तो योग योग साधना और दूसरी जुगुति माने कोई युक्ति बनाई जाए माने युक्ति के माने कोई चालाकी का, का काम किया जाए दंड दंडफंद का, का काम किया जाए तो उसको कहेंगे जुगुती और फिर तीसरी बात तपस्या और मंत्र तीन तो अच्छी बातें हैं है। योग साधना है तपस्या है मंत्र है तो मंत्र भी जो कोई जपता है तो उसे बताया नहीं जाता कि हम कौन सा मंत्र जपते हैं छिपा के रखना पड़ता है कितना मंत्र जपते हैं ये भी नहीं बताते हैं छिपा के रखते हैं तब उसका फल प्राप्त होता <ejerc electricity hyarchyilia sparkly> ऐसे ही तपस्या जो है वो जो तपस्या करता है वो भी किसी की बताई नहीं जाती चुपचाप तपस्या की बता देने से लोग उसकी तपस्वी व्यक्ति की प्रशंसा करने लगेंगे मंत्र जपने वाने की लोग प्रशंसा करने लगेंगे और जो प्रशंसा होगी वो प्रशंसा रूपी फल प्राप्त करके बस वही फल प्राप्त होकर के रह जाएगा मंत्र का और तपस्या का जो और फल चाहता था व्यक्ति वो फिर नहीं मिलेगा ये विधान स्व जैसे कोई तप किया किसी ने तो वो तो तप मनो किसी उद्देश्य से कर रहा है कि हमें तपस्या करने से आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे लेकिन अगर उसने इस बात को बता दिया तो लोगों ने जब सुना तो उसकी तपस्या की प्रशंसा करने लगेगी तो आप तो बड़े तपस्वी हो अमुक बड़ा तपस्वी है इसने बहुत तपस्या की है तो जब उसकी यश कीर्ति होगी और जब उसको सुनेगा तो उससे उसको संतोष हो जाएगा सुख मिल जाएगा और बस उसी सुख से ही उसकी तपस्या समाप्त हो जाएगी आगे किस लाभ जो उसे प्राप्त होना चाहिए तपस्या का वो नहीं मिलेगा इसी प्रकार योग साधना भी है ये सब साधनाएं है ये आध्यात्मिक साधनाएं लेकिन जुगत के माने है कोई उपाय इस प्रकार का लौकिक उपाय कहीं की जो किए जाते हैं वो भी बता, किसी को बताते नहीं है चुपचाप किए जाते हैं तब वो तो सिद्ध हो जाते हैं समझ में उसे पूरे पड़ जाते हैं अगर दो चार दस लोगों को मालूम हो गया तो फिर युक्त नहीं चलेगी जान कि वो बता देगा लोग कहीं ना कहीं, कहीं ये तो इसलिए कर रहे हैं तो हमें पता नहीं हमें मालूम है दौड़ के बता देगा पहले ही से लोगों को एक बात यह होती जहां कहीं छिपी वाली बात होती है और किसी को मालूम हो गई गुप्त बात तो फिर उसके एक भीतर से उसके मन में बड़ा जोर का ये जोर मारता है कि जल्दी किसी को बताओ जल्दी किसी को बताओ तो जहां जिसके मतलब होगा उसको जाकर के झटपट बताया जाकर <सथ> चल करके बताया जाएगा है तो तकलीफ उठा करके बताया जाकर के क्योंकि उसके मन में एक प्रकार के ऐसी कुछ प्रेरणा होती है कि ये कोई नहीं जानता नहीं जानता हूँ तो मैं बताऊ तो उसके उस पर बताता जा करके जब बताता तो बात खुल जाती जब बात खुल जाती तो फिर उसकी युति चलती नहीं व्यक्ति जान जाते हैं कि हमारे साथ में इस प्रकार की चक्रम की जा रही है तो, तो मालूम होगी तो चक्रम नहीं चलने दे तो युक्ति कब तक चलेगी जब तक कि कोई बतावे नहीं तो यहाँ पर जो है वो तीन बातें जो मंत्र और तप पर योग की तो बात यहाँ नहीं है लेकिन ये कह रहा है कि हम जो युक्ति कर रहे है ये युक्ति किसी से बताओ नहीं विपरों को भी न मालूम हो कि उनको हम बस में करने के लिए भोजन खिला रहे हैं नहीं तो विप्र लोग कहेंगे राजा हमको अपने बस में करना चाहता जाएंगे उसके खाने के लिए तो अगर ना हो खाने के लिए तो तुम क्या कर सकते इसलिए किसी को बताओ मत और प्रिय कहता है कि हम खाना भी ऐसा बनावेंगे कि जो विप्र खा लेगा तो तुम्हारी बस में हो जाएगा और कोई खाना बनावेगा खिलाएगा तो हो सकता है विप्र बस में ना हो तो इसलिए ये भी न बताना किसी से कि मैं आकर के खाना बना रहा हूं एक ऐसा योगी आया है एक तपस्वी इस प्रकार का आया है वो खाना बना रहा है विपरों को में करने के लिए उपाय किया गया है ये बात खुलने न पा तो जो नरेश समय करो रसोई और तुम परसो मु जान कोई इस प्रकार से मैं रसोई करूँगा भोजन मैं बना के तैयार करूं और उस भोजन को तुम अपने हाथ से परसो और जान न कोई और दूसरा कोई जानने न पावे कि कौन खाना बना रहा है और क्यों भाग खिलाया जा रहा है बस ये विपरों की सेवा हो रही है इस भाव से उनको बुलाओ सेवा करो उनकी भोजन बुलाओ उनको तो ऐसे तो क्या होगा अन्न अन्न जोई जोई जो भोजन करे इस प्रकार का हमारा बनाया हुआ तुम्हारा खिलाया हुआ जो भोजन जो जो भी खा जाएगा उसको क्या होगा सुई सुई तब आए सो अनुसार ही वो तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा तुम जो कहोगे सोई करेगा माना तुम्हारा विरोध नहीं करेगा तुम्हें साफ भी नहीं देगा और तुम इसे इस प्रकार से विपरों के साप से बच जाओगे उपाय है इस प्रकार और फिर उन किन के ग्रह जे जो अब विपरों को कहां तक खिला दोगे तो ऐसा भी है कि जिन विपर खा करके जाएंगे उनके घर में उनके रिश्तेदार आएंगे कभी और वो खा करके जाएंगे तो वो भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे इस प्रकार से सभी विपर तुम्हारे बस में हो जाएंगे तब बस होन सो वे सभी विप्र तुम्हारे बस में इस प्रकार से बस में हो जाएंगे तो जाए उपाय जाओ इस प्रकार का उपाय तुम बनाओ उनको जा करके कल जाना और फिर इस प्रकार की तैयारी करना और क्या करना संबद्ध भर संकल्प करेहू एक वर्ष तक तुम विपरों को इस प्रकार से भोजन कराओगे और मैं रोज रोज भोजन बना करके तैयार करूँगा और तुम उनको खिलाते रहोगे इस प्रकार का संकल्प करके ये योजना चलाना माने एक दो दिन के भोजन की बात नहीं संकल्प भर के संबत भर के माने है साल भर तक एक साल तक इस प्रकार से लगातार भोजन का चलता रहेगा, रोज रोज भी पाएंगे रोज रोज खाएंगे रोज रोज जाएंगे कार्य चलेगा नित्य नूतन दुज साहस सत्य और हो सहित परिवार और रोज इतना भोजन हम तैयार करेंगे सहस सात हजार विप्र रोज खाए सात हजार विपरों का भोजन रोज तैयार करेंगे और वो सब विप्र खाएंगे तो उनको सबको परसों परसोगे खिलाओगे एक वर्ष तक इस प्रकार का कार्यक्रम चलेगा और उनको विपरों को जो बुलाओ तो उनको उनके साथ में उनके शहीद परिवार के घर परिवार सहित बुलाओ उनकी पत्नी को बुलाओ उनके बच्चों को बुलाओ सब आम सब मैं तुम्हारे संकल्प अलग दिन ही कर जेवनार और फिर हम तुम्हारा संकल्प पूरे करने के लिए उतने दिनों तक जेवनार करेंगे मने भोजन बना करके हम तैयार करेंगे उनको उनको खिलाते रहना ये योजना थी अब उस भोजन में आगे चलकर के प्रकट होगा कि वो भोजन ऐसा बना दिया गया कि वो विपर लोग अगर खाए तो उसको उनको मालूम हो गया विपरों को बाद में तो उन्होंने साप दे दिया वो भोजन ही साप का कारण बन गया जिस भोजन को इसने बताया था कि विप्र भस में हो जाएंगे साफ नहीं देंगे तुम्हारे अधीन हो जाएंगे वही भोजन ही फिर आगे चलकर के विप्रों के रुष्ट होने का कारण बन गया और उन्होंने साप दे दिया और विनाश हो गया इसका <coughs> तो यही विद विधि कष्ट यतिथोरें हुई है सकल भी प्रबस तो करी हई बिप्र हो ममक सेवार तो प्रसंग सहि जा बस देवा।, तो देवा और एक तो ही तुही कहा लखाऊ मई ही बेस नऊबकाऊ तुम्हरे उपरोनब मैं करे निज माया तो तप बलते ही करे आप समाना, समाना। रखी हूँ यहाँ बरस परवाना भी दिखाँ दिखाँ दिखाँ। मैं धरता सुबेश सुन राजा सभी समारव काजा दिखाँ दिखाँ। से बहुत राज्य अब कीजे दिखाँ दिखाँ। मुई तो भूख भेंट दिन तीजे मैं तप बल तुई तुरग समेता पहुंच सो बताइन केता मैं आओ ब सुई बेसुधर पहचान्यू तब मोही जबे कांत बुलाए सब कथा सुनाब तोय पर रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जयटगुन तो कहता है कि यही विधभूत कष्ट थोरे हुई यही सकल विप्र तोरे हे राजा इस प्रकार से वे सब जितने भी विप्र है थोड़ी ही कष्ट से सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे जहाँ एक साल तक तुमने उन सबको इस प्रकार से आमंत्रित किया भोजन कराया तो वो सब तुम्हारे भोजन खा करके बस में हो जाएंगे और फिर उनके घर में आकर के जो दोगा आकर के खाएंगे वो भी बस में हो जाएंगे और फिर कहा कि ऐसे विप्रो के बस में हो गए तो देवता भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे कि कैसे होंगे कैसे करी है विप्र होम मक सेवा ये विप्र लोग यज्ञ करेंगे और यज्ञ जब करेंगे तो देवताओं का वो पूजन करेंगे तो देवता जो है वो हो बस में हो गए विप्रों के अब विप्र बस में हो गए तुम्हारे इसलिए सब देवता भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे ही प्रसंग बस देवा इस प्रकार यज्ञ के कारण से सहेज ही समस्त देवता भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे उन देवताओं को बस में करने के लिए तुम्हें अन्य से अन्य कोई उपाय नहीं करना पड़ेगा और एक तो कहा लखा उूंगा तो रसोईया बन करके आऊंगा तुम्हारे यहां का जो वो पुरोहित पुरोहित तुम्हारा है प्रोहित, उस प्रोहित का वेश बना करके मैं तुम्हारे यहां ये भी बात छिपी हुई बात रहेगी लेकिन पुरोहित बनकर जब तुम्हारे यहाँ आऊंगा तो तुम कैसे पहचानोगे कि हम वही हैं? ये सब बात भी बताता कहता है कि, कि तुम्हारे उपरोहित कहूराया हरि न कर मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित का हरण कर लाऊंगा माँ मैंने तुम्हारा अपने घर में जहाँ रहता है वहाँ से उठा लाऊंगा और यहाँ पर जहां पर मैं यहाँ पर बास कर रहा हूँ यहाँ उसको रख दूँगा और उसके स्थान पर मैं जाऊँगा वहाँ और तपबल बलते ही करें आपस माना रखी हूँ यहाँ पर माना अपनी तपस्या के बल पर एक वर्ष तक के लिए जब तक मैं तुम्हारे यहाँ रहूँगा तब तक तो तुम्हारा पुरोहित आकर के यहाँ रहेगा आ करके और मेरा ही रूप धारण किए हुए यहाँ पर रहेगा इस प्रकार से पुरोहित में और कपटी मुन में आपस में बदलाव होगा कपटी मन बने का पुरोहित राजा का और राजा का जो पुरोहित है वो आकर के कपटी मुन के स्थान पर वो वहां पर रहेगा ये सब तो बड़ा कठिन काम है ये कैसे सब होगा तो ताकि ये सब हमारे तपस्या के बल से सब कुछ संभव है हम ये सब कर सकते हैं हो जाएगा सब तपबल तही कर आप समाना रखियो यहाँ बरस पर और मैं धरता वेश सुनर आ और फिर मैं पुरोहित का वेश धारण करके तुम्हारे पास आऊंगा सभी विधि तोर समार आ जा फिर सारा काम तुम्हारा हम बना देंगे सभी योजना तुम्हारी हम वहाँ बनाएंगे भोजन इत्यादि के बनवाने का काम खिलाने का काम विपरों को निमंत्रित करने का काम ये सब व्यवस्था वहां पर मैं कर दूंगा गैन बहुत सैन्य कीजिए बस सब योजना तुमको बता दी इस प्रकार तक हो जाएगा अब तुम जाओ रात्र में बहुत रात हो गई सो जा करके सब योजना काम करे और मोई तो भूख भेंट दिन तीसरे दिन हमारा मिलेंगे, तुमको मिलेंगे पर। लेकिन जब हम मिलेंगे तो तुम्हारे पुरोहित के रूप में मिलेंगे तुमको तो तुम पहुंचानोगे कैसे उसकी भी युक्ति बताई पहचानने की युक्ति बताई कहता मैं तप बल तो समेता अब रात में ही हम तुमको घोड़े समेत पहुंचाओ निकेता रात में ही सोते सोते तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दो अब रास्ता में भूलने भलने की कोई बात नहीं चाहे रात हो चाहे दिन हो हम अपने तपस्या के बल से तुमको अपने घर पहुंचा देंगे और तुम्हारे घोड़े को भी पहुंचा देंगे अब देखो कपटी मुनि को कितनी तब्बल तब्बल कहा से उसको आ गया हा? वो ऐसा सब कैसे कर पाएगा तो उसका कारण कैसे है वो आगे बताते हैं उसको कहता है, मैं आओ सोई बेश धर पहचाने हो तब मो ही जब मैं पुरोहित का रूप धारण करके आऊँ तब तुम तो मुझको पहचान लेना कैसे पहचानेंगे हम तुमको एकांत एक में तब एकांत एक बुलाए सब कथा सुनाऊ तो ही फिर अकेले में बुला करके हम तुमको ये सब बताएंगे कि तुम जैसे दो दिन पहले तो हमें मन में मिले थे और जो मुनि में हूँ वही मुनि अब समय इस पुरोहित वेश में तुम्हारे पास आया हूँ तब तो तुम पहचान जाओगे ना हाँ? इस प्रकार तब तुम जान जाना कि हाँ मैं आ गया। ये बात को नहीं। तो नहीं वो तुम्हारा तो ऐसे कह नहीं सकता लेकिन जब मैं पुरोहित बनकर आऊंगा तब यह बात बताऊंगा तो तुम जान जाना कि हाँ मैं वही हूं और बस फिर उसके बाद योजना प्रारंभ हो जाएगी आगे देखो सैन्य आये सुमानी आसन जाई बैठ छी समित भूप अधिकाई काल के केतु निश्चरतें आवा जही सू कर भुलावा परम मित्रतापसन्न पकेरा जाति कपट घनेरा तेह के सतसुत अरुदस भाई खल अति अजय देव दुखदायी प्रथम ही भूप समे दुखारे तेह खल पाछल बैरु संभारा मिले त्र विचारा, मंत्र विचारा। जही रुपुछ, जही रुपुछ है सोई जहीपयपा भावी वसन जानकृपु तेजसी अकेले लघु करुगण देत रवि अजहू दे तुख रवे रविश्रे अवशेष मानी उसकी आज्ञा को मान करके राजा जाके सो गया तो राजा तो सो गया आसन जाए बैठे छल ज्ञानी लेकिन वो हो कपटी मुनि जो छल से बड़ा ज्ञानी बन रहा था तो तपस्वी बन रहा था वो जाकर के अपने आसन पर फिर बैठ गए और ये भी उसका छल इसकी छल में दो कारण एक तो ये कि राजा देखे तो समझेगी तो दिन रात तपस्वी करता रहता कभी सोता ही नहीं और दूसरी बात वो प्रतीक्षा कर रहा था काल की क्या वो आवे काल आवे तो समय तो भूप निद्रा यदि आई राजा तो बहुत थका हुआ था थके व्यक्ति को नींद आ जाती है तो सो गया और सो के में सो, सोचे अधिकारी लेकिन वो तो अपनी युक्ति बनाने के लिए बड़ा चिंता में पड़ा हुआ था तो इसलिए उसको को तो नींद आनी नहीं थी तो वो बैठ जाग बैठा जाग रहा था काल केत निश्चर हाँ तहाल तो केत निशाचर आया उसी समय जय ही सु काल केत कौन है उसका परिचय यहाँ बताते हैं यही काल के तो ही शुकर बना था और जहाँ राजा शिकार खेलने के लिए आया था उसके सामने शुकर बन करके गया तो राजा ने जब देखा कि बड़ा विशाल पीवर वाला ये सूअर है तो उसके पीछे लग लिया तो ये सुअर कोई नहीं था काल केत तो एक विशाचर था वो एक सुअर बन करके राजा के सामने आया राजा उसके पीछे पीछे दौड़ा आखिर में वो सूअर उसमें एक पर्वत की गुफा के भीतर जाकर के छिप गया तो फिर राजा तो फिर रह गया वहां तब वो इस प्रकार से वो काल राजा को भटकाते हुए लाते हुए उस कपट का जहाँ आश्रम बना करके उसको रखा था उसी के पास तक जान बूंझ करके ले गया था और वहां उसको छोड़ दिया स्वयं अपने घुस पर्वत के भीतर और बस वो जो मैंने काल ऐसा नहीं साक्षर था जो सूर्य भी बन सकता था और इस प्रकार के कार्य कर सकता था तो उसी ने फिर क्या किया परम मित्र तापस नृप वो कालकेतु तो उस, उस कपटी मुनि का मित्र था इनके दोनों में मित्रता थी मित्रता जाने सो अति कपट घनेरा तो वो काल के जो है कपट जानता था माने ये इस प्रकार का कपट के माने माया जानता था कि छल पूर्वक कैसे कैसे क्या क्या काम किए जा सकते हैं वो सब जानता था जैसे वो सुअर बन गया राजा को उठा करके उसके गांव में पहुंच नगर में पहुंचा दे इस प्रकार का काम वो कर सकता था उसका तो अपना बदल सकता था तो ये सब कपट कर सकता था तो काल केतु समय आया अब ये काल केतु का और इसका कपटमुनि का इन दोनों का साथ कैसे हो गया इनकी मित्रता कैसे हो गई इनकी दोनों की मित्रता इसलिए हो गई कि प्रताप भान इन दोनों का शत्रु था जब किसी व्यक्ति से शत्रुता होती है दो आदमियों की तो दोनों आदमी आपस में मित्र बन जाते हैं क्योंकि दोनों मित्र बन करके फिर एक सत्र से बदला लेने के लिए उपाय करते हैं सत्र सत्र भाई भाई आपस में एक हो गए जैसे चीन ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया लड़ाई हुई पाकिस्तान ने भी भारतवर्ष पर आक्रमण किया लड़ाई की तब चीन का भी सत्र हो गया भारतवर्ष पाकिस्तान का सत्र हो गया भारतवर्ष अब चीन में और पाकिस्तान में क्या संबंध होगा मित्र मित्र हुँ? बस ये नियम है तो ऐसे ही नियम में ये है एक देश का राजा था ये है वहां का राजा उसका राज्य छीन लिया प्रताप भान ने तो ये शत्रु हो गया उसका काल केत के साथ में भी ऐसे हुआ था काल केत निशाचर था तो निशाचरी स्वभाव के कारण से वो वो तो जहाँ यज्ञ होते थे उनको विध्वंस किया करता था विपरों को कष्ट दिया करता था प्रजा को सताया करता था ये ये सब करता था। तो ये सब तो राजा ने क्या किया कि उसके सारे पुत्रों इत्यादि को उनको सबको दस भाई उसके दस भाई थे और सौ उसके पुत्र थे खले अति अजय देव दुखदाई और वो दुष्ट बड़ा ही जो है वो देवताओं को दुख देने वाला या साधु सज्जनों को भी दुख देने वाला ऐसा था और बड़ा प्रबल था अजय मैंने उसके ऊपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर पाता तो बड़ा था, था तो प्रथम तो प्रताप भान का युद्ध उससे भी हुआ और उससे हुआ तो उसने उन सबके उसके सब भाइयों को मार डाला उसके सब लड़कों को मार डाला विप्र संत सुर देख दुखारे और उसने ऐसा क्यों किया इनको क्यों मारा सबको क्योंकि देखा कि कारण से विप्र लोग संत लोग देवता लोग साचर के कारण से दुखी हो रहे हैं तो उनकी रक्षा करने के लिए उनसे युद्ध किया और, उनका किया इस प्रकार से मारा उनको। और, और ये काल केत बच गया बाकी इसका सारा परिवार मारा गया तो अब ये काल केत क्या हुआ तो इसने कहा की अब राजा ये प्रतापन हमारा शत्रु है तो शत्रु शत्रुता मान करके उसने तापस मिल मंत्र विचारा वो जाकर के इससे राजा से मिला जा करके तो ये जो कपटी राजा था उससे मिला कहा कि देखो तुम्हारा राजने छीन लिया है हमारे भी भाइयों को पुत्रों को सब मार दिया अब हम ऐसा युक्ति करें ऐसे तो इसे जीत नहीं सकते युद्ध में न तुम जीत पाए और न युद्ध में हमारे भाई पुत्र त्याग जीत पाए से अब कोई उपाय ऐसा करो छल प्रपंच से जिससे कि इसका विनाश किसी प्रकार से हो तो उनको जब आपस में दोनों मिले उन्होंने क्या मंत्र बिचारा अब जो ये सब घटना घटी इन दोनों के संयोग से घटी तब उसी ने अपने जो है वो काल केत ने समझाया कि देखो तुम इस प्रकार से कपटी मन बनकर के बैठो और उस राजा को इस प्रकार समझाओ खुशलाओ बताओ और फिर उसके बाद फिर हम उसका बाकी काम जो है हमारे जिम्मेवारी रही तो कुछ काम तो जिम्मेवारी हो गई कपटी मन के और कुछ काम की जिम्मेवारी उसने अपने ऊपर ले ली उसने कहा कि देखो तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम प्रताप भान को इस बात को समझा दो कि विप्रों को वो खाने के लिए बुलावे और उनको खिलावे इतनी बात तुम समझा देना बस अगर वो इस बात को मान जाता है तो बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना तुम अपने यहीं रहना हम जा करके बाकी सब काम इसका कर देंगे जाकर के अन्न बनाना है भोजन बनाना है विप्रों को खिलाना है वहां पर भी तुम्हें विपर मांस या गऊ मांस बना करके जो खिलाना है वो सब कार्य हम सब कर लेंगे तुमको उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा तो काम का बंटवारा दोनों का हो गया इस प्रकार से और उसी योजना तो के शत्रु का विनाश हो मन प्रताप भानु का विनाश हो ये उपाय उन दोनों ने करने लगे भाभी बस नान कछुरा और राजा का तो अब विनाश का काला गया था इसलिए उसका जो वो हो भाभी के कारण ऐसी होनहार थी उसी प्रकार से होनी थी वो राजा समझ नहीं पाया ये दोनों हमारे शत्रु हैं उनको पहचान नहीं पाया अब बस उनके जान में फंस गया ये राजा प्रताप भान संसार की इसी प्रकार से नियम है कि भौतिक समृद्धि व्यक्ति के बढ़ते बढ़ते तमाम बढ़ती है और फिर उसके बाद विनाश होता है तो विनाश होता चला जाता है ये कभी भी संसार में भौतिक समृद्धि सदा एक सी किसी की नहीं रही है चाहे राजा हो चाहे रंक हो उतार चढ़ाव आता रहता है बदलता होता रहता है तब उसका भावी के मैंने अभी तक तो ये चक्रवर्ती राजा तक बन गया लेकिन अब उसके बाद उसका विनाश भी होना है ये क्रम इसी प्रकार चलता रहता है तो रिप तेजस्वी अकेले अपनी लघु कर गणिय न कहा तो ये अब नीति की बात है ये दोहा जो है नीति वचन है नीति वजन शिक्षा की बात है इसे याद रखना चाहिए इस प्रकार के दोहे कहते रिपु तेजस्वी अगर तेजस्वी राज कोई शत्रु है मान शक्तिशाली राजा कोई शत्रु हमारा हो गया तो और अकेले अपी अगर वो अकेला हो तो भी लघु कर गनी तो उसको छोटा करके नहीं समझना चाहिए एक कहावत वैसे ही करके है कि शत्रु को और आग की चिंगारी को छोटा नहीं समझना चाहिए आग की चिंगारी को और एक माचिस थी फेंक दी हमने काजरासी थी लेकिन जरासी माचिस अगर कपड़े में छू जाए कागज में छू जाए एक चीज से दूसरे लगती चली जाए तो जरा सी आग बड़ी प्रचंड आग बन सकती है तमाम विध्वंस कर देती। आगे लग जाती है बहुत जगह तो इसी धोखे में लग जाती है वो तो समझते थे कि जरा सी आग है वो बढ़कर कितनी बड़ी आग की ऐसे ही शत्रु भी अगर छोटा भी शत्रु हुआ और दुर्बल भी हुआ तो उसे दुर्बल छोटा मत समझो वो बदला लेने के भाव उसके मन में रहेगा तो कभी किसी समय उसके हाथ में शक्ति आ गई कोई उपायुक्त हाथ में लग गई तो उसका वो अपनी शत्रुता का बदला ले लेगा तेजसी अकेले अपने लघु कर जनियन ता हो और अजह देख रवि सशि से अवशेषित रो यहाँ उदाहरण पौराणिक उदाहरण देते हैं कि देखो जब समुद्र से चौदह निकले तब तो वहां अमृत भी निकला तो अमृत जो है वो निश्चय ये हुआ कि देवताओं में बांट करके पी लिया जाए जैसे देवता अमृत हो जाए और इन को न दिया जाए उनको अलग कर दिया गया उनको मदिरा दे दी गई कि तुम नशीलची चीज पियो मदिरा पियो नशा तुमको आवे नशा खाओ और तुम अपने मस्त रहो उनको तो दे दिया गया मदुरा और देवताओं को पिला दिया गया अमृत इसकी व्यवस्था की है। अब हुआ ये कि उसमें से राहू को पता चल गया कि युक्ति की जा रही है और अमृत ये देवता लोग पिए जा रहे हैं तो राहु आकर के उसमें जो है वो उसके भीतर जहाँ देवता बैठे थे उसी पंक्ति में बैठ गया और जो उनको अमृत जहाँ जहां, जहां देवताओं को दिया जा रहा था उसके हाथ में भी अमृत मिल गया और जब तक उसके हाथ में अमृत आया आया उसके पास में तब तक चंद्रमा ने और सूरज ने कह दिया अरे अरे ये तो ये तो ये तो, ये तो निशाचर है ये कहाँ देवताओं के बीच में घुस है जब तक इसने बताया तब तक कुछ उस को उसका उपाय किया जाए तब तक झड़ से वो पी गया अमृत तब तो तक जिसने भगवान ने अपना चक्र चला दिया संग तो उसका कटके सिर और धड़ा अलग अलग हो गए तो अब एक के बजाय दो हो गए राह हो गया केतु हो गया सिर हो गया राहु और उसका धड़ हो गया केतु लेकिन अमृत पे लेने के बजे तब भी नहीं एक के दो हो जाओ तो क्या है? दो बने रहे अब राहु जो है वो हो चंद्रमा से और सूर्य से अपना बदला लेता है इसीलिए वो हो जब ग्रहण पड़ता है तभी राहु जो है उसको चंद्रमा को बृष लेता है तो कहते हैं अजह दे तो दुख रवि ससे ही सूरज चंद्रमा को अब भी राह देत तो दुख अब भी उनको दुख देता है सिरे अवशेषित भले ही कट करके अकेला रह गया तो भी सिर मात्र से भी वो इनको बदला लेने के लिए सूर्य चंद्रमा को अब भी उनमें ग्रहण लगता है उनको अब भी निकल जाता है ये पौराणिक कथा को साथ आधार बता अब यहाँ इस कथा से यह प्रयोजन नहीं किए राहु और केतु क्या है और कैसे ग्रहण पड़ता है एक्लिप्स क्या है परछाई कैसे पड़ती है उन सब से कोई मतलब नहीं एक कथा है उस कथा में बस ये है कि राहु और के हो गई ये और ये सूर्य और चंद्रमा ने इसके राहु की चुग्दी कर दी उसको बता दिया कि बैठा हुआ खा रहा है उसमें मृत जा रहा है ये बता दिया तो शत्रुता होगी शत्रुता के परिणाम स्वरूप वो अब राहु जो इन्हीं को ग्रसने लगा ये शत्रुता का परिणाम हुआ तो उसी उदाहरण दे करके बताते हैं ये सिद्धांत की बात ये दोहा कहानी में से नहीं है ये तो इस कहानी से शिक्षा लेने की बात के लिए बीच बीच में कहानी में कहां-कहां शिक्षा कहां लेने की बातें हैं तो एक शिक्षा की बात ये भी है कि शत्रु को छोटा ना करके समझे शत्रु जो है वो छोटा शत्रु भी समय पा करके शक्ति पा करके कोई मौका पा करके कष्ट दे सकता है दुख दे सकता है विनाश कर सकता है तो तापसनपन्न जो सखारी सक, हर से मिले उठ भयो सुखारी मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई अब साध रिपु नरेशा जो तुम तुमकी न मोरूपदेश परिहर सोच रहा हो तुम सोई बिने औषध भी आदि खोई कुलतमूल बहाई चौथे दिवस मिलव मै आई ताप सृपी बहुत परतोसी दिखोई दिखोई। चला महा कपटी अतिरो भानु प्रताप बाज समेता पहुचाये छन केता न पहिनारी नारी पहीं कराई है ग्रह बांध से बाजी बनाई राजा के ऊपरो हरि हर गयोरी लहरा खिस गिरी खोह महु माया करी मत भोरी रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय तो कहते हैं तापसारी कपटी मुन्ने देखा कि कालकेतु आ गया काल जो उसका अपना सखा था यानी मित्र था उसको जब देखा तो हरष मिले उठ भयो सुखारी तो बड़े प्रसन्नता के साथ उठकर उसको मिला इसके मैंने कपटी मुनि वो जो राजा था वो भी समझ गया कि काल के तो तैयार था, था इस समय तक और सहायता करने के लिए आगे वो अपना कार्य करेगा इसलिए बड़ी प्रसन्नता साथ मिला और सूचना दी कि तुमने जितना काम मुझे सौंपा था उतना मैंने कर दिया प्रताप भान को ये सब प्रकार से अपने बस में कर लिया है अपने क्षेत्र में फंस गया है वो अब तुम आगे की योजना तुम्हारी है तुम जो करना चाहते हो उस प्रकार से करो तो मित्र ही कई सब कथा सुनाई तो उसने सब मित्र को सारी कथा सुना दी कि मैंने इस, इस प्रकार तो उसे बोला है यही हमारे उसके बीच में बात हुई है वो काल केतु था वो ये बात सुन करके प्रसन्न हुआ प्रसन्न हुआ इस माने की उसे कपटी मुन्या राजा ने व्यवस्था जैसी ये चाहता था उसी प्रकार की कर दी उसको ये चाहता था कि यह प्रताप भानु विप्रो को आमंत्रित हाँ करे उनको भोजन खिलावे इस प्रकार की जो उसने स्वीकार करवा लिया था इसलिए बड़ा प्रसन्न हुआ अब साधु रूप सुनसा अब बोला धातु काल केतु की हे राजन तुमने जो है वो शत्रु को अपने बस में कर लिया है अब वो अपने हाथ में है अब सारा काम हम बना देंगे जो तुम की जैसा मैंने बताया था वैसा तुमने किया तब तो प्रताप भानु अपने बस में आ गया है जंगल में फंस गया है परिहर सोच रहा तुम सोई अब तुम्हारा तुम्हें कोई चिंता का काम नहीं है तुम जाओ आराम से तुम अब सो जा करके और बिन जाकर विधाता ने बिना औषध के ही रोग दूर कर दिया मैंने अब कोई बहुत बड़ी हमें परिश्रम और उपाय युद्ध इत्यादि कुछ नहीं करना पड़ेगा इस युक्ति से आसानी से प्रताप भानु का विनाश हो जाए प्रताप भानु का वंश सही सबका विनाश हो जाए कुल समेत मूल बाई अब ये शत्रु जो हमारा ये शत्रु को कुल समेत इसके शत्रु का सबको बहा करके मैंने सब नष्ट कर देंगे चौथे दिवस मैं आई, मैंने तीसरे दिन हम ये सारा कार्य कर देंगे चौथे दिन लौट करके हम आएंगे बताएंगे कि वो सारी योजना पूरी हो गई है और वो प्रताप भान जो है उसका विनाश हो गया तो तापस नहा <क्षण> कपटी ये रोशी वो काल के तु वो तपस्वी आ के मैंने कपट मुनि को उसको खूब समझा दिया तसल्ली दे दी कि अब तुमको कोई चिंता नहीं करनी है तुम निश्चिंत होकर यहाँ रहो बस ऐसे कह करके चला महाकपटी बड़े क्रोध में और वो कपट करने वाला जो था वो हो, कपट जानता ही था कपट के मैंने माया जाल फैलाना जानता था उसने अपने माया के बस से क्या किया भान प्रताप बाज समेता राजा को प्रजा प्रताप भान को और उसके घोड़े को इन दोनों को ले गया पहुंचाए छिकेता क्षण मात्र में जाकर के उसके राजधानी में उसके घर में पहुंचा दिया दोनों पहुंच गए। और नही कराई और राजा को तो पहुंचा दिया रणवास में सो रही थी वहां उसको भेज दिया वहां छोड़ दिया और घोड़े को लेकर घुसाल पहुंचा दिया और है ग्रह बांधे से बाजी बनाई और घोड़े को ले जाकर के उसमें जहां घुसाल थी वहां जाकर के बांध दिया तो इसके बाद रात में ही सारा कार्य हो गया और रात में उसने क्या किया राजा के ऊपर ही हर ले बहुरी और उसी समय पुरोहित राजा का जब अपने घर में सो रहा था तो काल के और वहां से पुरोहित को उठा लाया उठा लाकर के उसने क्या किया ले राक्षस जिस गुफा में जाकर घुस गया था वो सुकर बन करके उस गुफा में जाकर के तो उसको ले जाकर के तो उसके भीतर बंद कर दिया पुरोहित को और माया सरमती भो रही और अपनी माया से उसकी बुद्धि को भी भोरा कर माने वो सब भूल भाल गया उसकी बुद्धि को खराब कर दिया पुरोहित को पता नहीं चला कि कहाँ क्या हो रहा है हम कहाँ पड़े हुए हैं क्या स्थिति है ये सब उसको कुछ पता नहीं चला ऐसी स्थिति में वो हो पुरोहित जाकर के कंदरा में पर्वत की कंदड़ा में जाकर उसे रख दिया गया और अब उसके बाद में फिर वो हो जैसा कि बताया था योजना के अनुसार में अब आगे देखेंगे कि फिर वो यही सारा कार्य करता है काल केतु तो। अभी राजा तो इस प्रकार का काम जो तो जानता नहीं कपट तो कहने को कह दिया मैं तुम्हारे घोड़े को वहां पहुंचा दूंगा तुमको वहां पहुंचा दूंगा लेकिन वो थोड़े पहुंचा सकता था उसके पास ये विद्या नहीं थी ये विद्या तो इसी के पास थी कालकेतु के पास ये राक्षस था ये तो राक्षसी विद्या इस प्रकार से कपट करने वाली विद्या तो यहाँ ये राक्षस राक्षसों में भी माया है माया की शक्ति राक्षसों को भी प्राप्त है लेकिन माया राक्षसों को जो माया शक्ति प्राप्त है वो कपट की है उसकी जगह जगह माया के स्थान में कपट शब्द का प्रयोग किया है कपट पूर्वक इस प्रकार से कार्य कर दिया छल करके कर दिया तो छल और कपट यही उनके निशाचरी कार्य है वही उनकी माया है अब आप देखते सुनते होंगे कि ये लोग जो हैं जेब काटने वाले बड़ी सफाई से जेब काट लेते हैं हा? तो ये कैसे जाते थे कोई जादू मंत्र थोड़े जानते हैं उन्होंने अपना अभ्यास एक प्रकार किया कपट इस प्रकार की किस प्रकार से कर लेते हैं कहीं कोई कोई तो सुखा देने वाली चीजें सुघा देते हैं और फिर उसके बाद सामान उठा लेते हैं कहीं कोई इस प्रकार की कोई चीज रखते हैं जिसके कारण से उनको सुन्न शरीर सुन्न हो जाए पता ना लगे एक व्यक्ति ने तो बताया कि ने हाथ में अंगूठी पहने हुए था उसमें कौन सी चीज उसने लगा दी उसके हाथ में उंगली में कि उंगली सुन्न हो गई और उंगली काट दी और अंगूठी निकाल दी और उसे पता ही नहीं चला ऐसे तक कर आप पता नहीं ये डॉक्टरों को पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम ही हो पाए इस प्रकार से ऑपरेशन करो जरा सुनने हो जाए कि पता भी नहीं चले व्यक्ति को बिल्कुल जरा भी मालूम भी नहीं पड़ा उंगली निकाल ली बड़ी अजीब बात इस प्रकार तब तो क्या क्या ये सब कपट ये सब लोग इस प्रकार कर लेते हैं बड़े होशियार इस बात में है तो ये सब जो निशाचरी कार्य है हानि पहुंचाने वाले लोग इस, इस प्रकार से क्या क्या कर लेते हैं बस आगे थोड़ी सी कथा और रह गई उसके बाद फिर वो निशाचक जाता है और फिर बुलाए जाते हैं सब लोग भोजन कराया जाता है और उसके बाद में वो भी विप्र लोग साप दे देते हैं तो बस उतनी कथा की वो रह गई वो अगली बार आएंगे फिर हो जाएगा आज रघुपते नान्यास्तिहादी सत्यम वाला चवानखिलात्मा भक्ति प्रयच रघुपुंगव निर्भरामे कामोषरिम सच श्रीराम जय राम जय जय राम, जे जे राम।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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Ram Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Ram Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram jay Ram Ram jay Jai Ram Jai Jai Ram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 Ram Jai Jai Ram, Ram Jai Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Ram Jai, Ram, Jai Ram Jai Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Ram Jai Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. shri ram jay ram jay jai ram ram ram jay jay ram jay jay ram jay jay ram jay jay ram jay jay ram jay jay ram namaya jaye ram jaye jaye ram